शोर जगत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश छठी جماعت की उर्दू की मुआविद दर्शी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल लोक कहानियां इस प्रोग्राम में पेश है खदमत है एक लोक कहानी जैसी नियत वैसा फल यह अब बहुत दिनों पहले की बात है एक पहाड़ी इलाके में छोटा गांव था उस गांव में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 उसका नाम जोसिया था उस बेचारी के एक ना दो साथ बच्चे थे नौरोस के मौके पर भी जोसिया के घर में बस अल्लाह का नाम था उसने मटके में से जाड़ कर आटा निकाला और रोटी पकाने बैठ गई उधर लोलीना के घर कैसी चहल-पहल थी तरह-तरह के पकवान पक रहे थे सब अजीज रिश्तेदार इधर-उधर के मेहमान जमा थे हंस बोल रहे थे खूब ठठे लगा रहे थे गा रहे थे नाच रहे थे तका करना उसी दिन शाम को बर्फ का तूफान आया उस तूफानी मौसम में एक थकाहारा और लाचार बूढ़ा जंगल से निकला और लूलिना के महल की तरफ बढ़ा उसने दरवाजा खटखटाया और बड़ी आजिजी से बोला माई जी आज की रात एक ठके हारे बूढ़े मुसाफिर को अपने घर में टिका लो करेगा मगर लोलीना बूढ़े को देखते ही आप इसे बाहर हो गई बड़ी तुर्ष रोई से चीख कर बोली चल हर, हर हर दूर हो जाए यहां से मुआ आज ही के दिन मनू सूरत दिखाने को रह गई थी उसमें जटके से दर्वाजा बंद किया अंदर चली गई वे चारा बूढ़ा इस बरताओं से रुआसा हो गया है कि उसने चारों तरफ नजर दोड़ाई सामने तूटी भूटी जोपड़ी नजर आई यह गरीब जोसिया की जोपड़ी थी बूढ़ा उसी तरफ चल पड़ा हाँ <स्थाँगा> जूसी ने बूढ़े को हाथों हाथ लिया बिठी इज्जत की जगह बैठाया और बड़ी लजाजत से बोली बाबा इस वक्त ढांका खाना हम आपको ना खिला सकेंगे जो कुछ रूखी सूखी है हाजिर है आप बड़ी शौख से आज की रात यहां आराम फरमाइए खुश रोबी थी स्थिर हो बूढ़े ने जोशीया को दुआएं दीं दी और बच्चों के साथ चूल्हे के पास बैठ गए आ जा आ जा अच्छा ये गम के बंदर कैसे हैं हैं शाबाश बड़े अच्छे अच्छे थोड़ी देर में बच्चों से घुल मिल गया और नकलें करके उन्हें खूब हंसाया <laughs> दूसरे दिन तड़के ही बूढ़ा रक्सत होने लगा जूसिया ने रात के बचे खुचे रोटी के टुकड़े बूढ़े के थैले में रख दिए बूढ़े ने चलते वक्त कहा आज की सुबह तू काम भी शुरू करोगी वो बस सूरज डूबते ही खत्म होगा अच्छा बेटा अब चलता अच्छा बाबा जोशीया कुछ समझ ना पाई पर बूढ़े से कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई इतने में सातों बच्चे हाथ नहीं धो बस्तर खान के चारों तरफ बैठ गए भूख लगी है भूख लगी है अभी से लगने है खाना तो मालूम जाना न लगले ये चूसिया परेशान हो गई उसकी समझ में नहीं आता था कि बच्चों को क्यों कर बहलाए रात के बचे खुचे टुकड़े बूढ़े के थैले में डाल चुकी थी अचानक उसे एक बात याद आई उसके बक्से में लिलन का एक अच्छे किस्म का थोड़ा सा कपड़ा रखा था उसने सोचा लाओ इसी को लोलिना के हाथ बेचाऊं कुछ पैसे मिल जाएंगे इन पैसों से बच्चों के पेट का सहारा हो जाएगा बक्सा खोलकर उसने जी में कहा हाँ, हाँ, लाओ जरा इसको नाप कर तो देखो कितना होगा पर अब वो नाप रही है नाप रही है र ना पे जा रही है का पुड़ा है कि खत्मी नहीं होता ऐसा लगता था कि जैसे सफे दूध का दरिया है जो उसके बग से उबल पड़ा है थोड़ी ही देर में उसकी झपड़ी का पुड़े से भार गई दो पहर को जोसिया ने अपने पोसियों को मदद के लिए बुलाया उस सफेद ललंसी झोपड़ी ठसाठस थस भरी थी आंगन भरा था आंगन से बाहर सड़क पर सफेद ललन के ढेर के ढेर थे मजे की बात यह है कि बक्स में से जोशीया ने नापने के लिए जो कपड़ा उठाया वो जूं का तूं मौजूद था आखिर शाम हुई सूरज का سرخ गोला पहाडों के पीछे जा छुपा और जोसिया का बक्स आप से आप बंद हो गया जोसिया ने ये सारा कपड़ा बेच डाला बहुत बड़ी रकम हाथ आई उसने नया मकान बनाया और बाल बच्चों समेख बड़े आराम से रहने लई ओलিনা को जब जोसिया की यह कहानी मालूम हुई तो बहुत पछताई और अपने को कोसने लगी उसे क्या खबर थी कि यह मुआ बुड्ढा खुसट जादूगर था उसने दिल में ही कहा खैर जो हुआ सो हुआ अब के वो बूढ़ा इधर आ निकला तो मैं सर गुरु스키 तलाफी करूंगी आखिर खुदा खुदा करके नए साल का दिन फिर आया हर तरफ खुशी ही खुशी हर तरफ अब सुबह ही सुबह अपने बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया और ताकीद कर दी कि बड़े मियां को देखते रहें बच्चों सुनो सुनो जाओ जाओ इत्तेफाक की बात आज रात को भी बर्फ का तूफान आया बच्चे भागते हुए घर की तरफ दौड़े और बताया कि अम्मी अम्मी हां बड़े मियां गांव की तरफ आ रहे हैं <laughs> यह खुशखबरी सुनते ही लूलिना दौड़ती हुई सड़क पर गई और जूं ही बड़े ए, सलाम किया और बड़ी से बोली <laughs> Salaam. Quia, aig aap me re garrieb khani per aràm farma-kar muc per ahisam karen-gé? Bhala, pichlè sàl tu m'nè etna rokhà-pann kio d'ikhaïa-thà? Bàbà, pichlè sàl m'è nèhi, m'èri bèhn hoogí. Us zamanes घर का सारा इंतजाम उसी के सुपुर्द था हम दोनों की शक्ल और सूरत एक दूसरे से मिलती-जुलती है मगर हमारी आदतें बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलती वो जिस कदर रूखे मिजाज की है उतना ही मेरे दिल में खलुस और इंसानियत का जज्बा है कि <laughs> <laughs> लोगों का दिल जैसा होता है जैसी नियत होती है उसी के बताएव उन्हें फाइल मिलता है कि <laughs> वह लोलीना के यहां रात गुजारनी पर राजी हो गया खब क्या था बुड़े की खूब आव भगती गए पर उसमें खुलूस से ज्यादा बनावर्झ लगती थी दूसरे दिन सुबह तड़के यहां से रुखसत होते वक्त बूढ़े ने कहा आज की सुबह जो पहला काम तुम शुरू करोगी जी वो शाम तक खत्म कर पाओगी अच्छा बेटी चलता हूं लेकिन लूलिला जानती थी चलते वक्त बूढ़ा यही बात कहेगा उसने पहले से तैयार अपने बक्से में ऊन का एक किनती कपड़ा रख छोड़ा था वो बड़ी तेजी से कपड़ा निकालने बक्से की तरफ जा रही थी रास्ते में पानी से भरी बाल्टी रखी थी जल्दी में बाल्टी में ठोकर लग गई सारा पानी गिर गया इधर बच्चों को प्यास लगी, घर में पानी था नहीं, उसने सोचा, ओ, ओ, लाओ, पहले पानी भार लाओ, पानी भर कर लोटी, तो सीड़ियों पर पाओ फिसला, भरी बाल्टी उलट गए लुलीना उल्टे पैरों लौटी कुएं से दूसरी बाल्टी भर कर लाई मगर सीढ़ियों पर पहुंचकर आह फिर वही बात हुई वो फिर गई फिर यही सूरत पेश आई झल्ला गई और झल्लाहट में न जाने कितनी बाल्टियां भर लाई बहुत सँभल कर बहुत एहतियात से गिन गिन कर कदम रखती मगर बाहर न जाने कैसे कोई न कोई बात हो जाती और सारा पानी उलट जाता थकान और आज ही जाकर लोलिना ने बच्चों को मदद के लिए बुलाया सुनो सुनो बच्चों उनके साथ भी यही हुआ पड़ोसी मदद के लिए वो भी ना कर सारा दिन इसी तरह बीत गया शाम होने को आई तो जोशीया भी मदद को पहुंची वो भरी बाल्टी लेकर सही सलामत गुजर गई पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरा पर वो बाल्टी कमरे के कोने में रखने भी न पाई थी कि सूरज ने अपना लाल चेहरा पहाड़ियों के पीछे छुपा लिया लोलिना बेचारी को इतना वक्त ही ना मिला कि अपने कपड़े की नाप तोल करती बूढ़े मुसाफिर ने सच्ची कहा था जैसी नियत वैसा फल जैसी नियत वैसा फल अभी आप सुन रहे थे यह लोक कहानी एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नौमान खान एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा असिस्टेंट अब्दुल हक फनकार नीरज शर्मा मंजू मेनी राम मेनी सभी खान अमन अर्पित और तृप्ता प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर एडिटर बतिलेंगलिंगदो रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे और अमिता भट्टी टेक्निकल कंट्रोल ए एंड सक्ससेना असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदे अल चतुर्वेदी प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा शूट आउट सी आई ई टी एन सी ई आर टी के हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं आप इन कार्यक्रमों में और क्या सुनना चाहते हैं हमें लिखिए हमारा पता है ध्वनि रेडियो प्रभाग C-I-E-T, N-C-E-R-T, अर्विंदो मार्ग, नई दिल्ली, एक एक शुन्य, शुन्य एक छे।